द्वितीय तो तप्लोक तो में ये नीचे से कितना पड़ेगा ये छठा हाँ द्वितीय सप्लोक में तीन प्रकार की देव जातिया रहती हैं है महाभास्वर सत्य महाभास्कर हो गए भू, भूत इंद्री प्रकृति वसीना ये भूत इंद्री तथा प्रकृति को जीतने वाले होते है भूत इंद्रिय और प्रकृति को जीतने वाले होते हैं प्रकृति को बस प्रकृति को जीतने से क्या होता है प्रकृति उसका अनुसरण करती है जैसे गाय अपने बछड़े का अनुसरण करती है बछड़े के पीछे पीछे चलती है तो प्रकृति को जीता हुआ जो योगी है प्रकृति उसका अनुसरण करती है मतलब वो योगी जहाँ रहेगा वहाँ गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं लगेगी उसको गर्मी के दिनों में वहाँ गर्मी नहीं होगी जाड़े के दिनों में अधिक जाड़ा नहीं होगा बिल्कुल अनुकूल वातावरण प्रकृति उसके बना देगी साधना के लिए जो भी अच्छी होगा उससे कर देगी उसको अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करनी कुछ नहीं करना उसको यह है तो भूत इन्द्रीय और क्या है किसको वश में करने वाला था प्रकृति को मतलब भूत इंद्री तथा प्रकृति को वश में करने वाले होते हैं उत्तरोत्तर दुग्नी दुग्नि आयु वाले होते इससे पहले वाले जो देवता थे ना उससे दुगना हो जाएगा उससे दुग्ना महावास्वर उससे दुगना सत्य महावास्वर सर्वे ध्यान आ रहा सभी ध्यान जन तृप्ति मात्र आहार वाले हैं ध्यान से जन्म तृप्ति ही इनका आहार है तो, सभी ध्यान से जन्म तृप्ति मात्र आहार वाले हैं तो बड़े साधक हैं ये है ना और ऊपर के स्वर्ग के ऊपर के लोगों में जो है साधक होते हैं इनका यहाँ साधना पूर्ण नहीं होती है तो भगवत कृपाई कोई कोई तो यही आ जाती तो है तो क्या कहते हैं अस्खलित ब्रह्मचर वाले अस्खलित ब्रह्मचर्य वाले और ऐसा भी किया जाता है रेतस कर्त तो वीर प्रसिद्ध है और रेतस कर्त विकार भी किया जाता है जो जिन्होंने विकार को जीत लिया है मतलब जितेंद्री भी है इसका अस्खलित ब्रह्मचर्य वाला भी है और जितेंद्री भी है दोनों अर्थों में उर्द्रेटर का उपयोग किया जाता है हम्म तो विजय कृष्ण गोस्वामी की एक पुस्तक यहाँ पढ़ाई है ना आपने तो उर्देता का उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है यदि कोई उर्द्रेता हो से कभी स्खलन न हो तो उसको बहुत पीड़ा होती है लगता है कोई आदि से उसको चीर रहा है तो फिर उन्होंने बताया सुसमना में कोई क्रिया होती है उस समय मेरे मेरू ऐसा लगता है कि कोई आदि रहा है आदमी साधा का आत्महत्या भी कर सकता है।, है तो कहते हैं फिर है? उद्रेता हो जाता है ऊर्ज्रेता होने पर क्या की मन भी उसका जो है कभी भी है पदार्थों की वो राही नहीं करता गिर ऐसा उनको हुआ है तो कितने परेशान रहे हुए एक जगह आत्महत्या के लिए भी खुद नहीं खींचे तो उनके गुरु ने वहीं से हाथ पकड़ उनको बचा दिया सिद्ध गुरु के। तो ये सभी ऊर्ज रेत का क्या हुआ वाले अथवा अथवाद्रीकारों को जीता हुआ सभी ध्यान से जन्म तृप्ति मात्र वाले ऊर्ज रेता और ऊर्धव आपना आपना है ना या ऊर्धम करके से ऊर्ज लोक ऊर्ज लोक विशेष ऊर्धम करके ऊर्ज लोगों के विषय में अप्रतिहत ज्ञान वाले ऊर्ज लोकों के विषय में जिनका ज्ञान रुकता नहीं है ऊर्ज लोगों के विषय में जिनका ज्ञान रुकता नहीं है जिनका ज्ञान संरक्षित नहीं होता है मतलब ऊर्ज लोग के विषय में परिपूर्ण जानकारी रखने वाले ऊर्ज लोगों की परिपूर्ण जानकारी रखने वाले ये छठे लोग में है ना तो और छठे को जानता है सातवें को भी जानता है वहाँ तक का ज्ञान है ऊर्ज लोक के विषय में परिपूर्ण ज्ञान वाले और ऊर्धव अप्रत ज्ञान जैसा शब्द है वैसे एक शब्द आ रहा है अधर भूमिशु अनापृत ज्ञान विषय अधिक ज्ञान विषय है ना निम्न लोकों में जिनके ज्ञान का विषय आवृत नहीं हुआ है जिनके ज्ञान का विषय आवृत नहीं हुआ है तब निम्न लोगों का भी सम्यक ज्ञान रखने वाले नीचे के लोगों का भी सम्यक ज्ञान ऊपर के लोगों को भी जानते हैं, नीचे के लोगों को भी जानते हैं उनको किसी से ना पूछने की जरूरत है ना फोन करने की जरूरत है चिट्ठी पत्नी की कुछ भी वो ऐसे ही मतलब कर लेते हैं उनको जानकारी होती है कि ऊपर के लोगों की परिपूर्ण जानकारी वाले तथा नीचे के लोगों की पर परिपूर्ण जानकारी वाले होते हैं पूर्ण ज्ञान वाले होते हैं अब ब्रह्मणा तिथि ये सत्यलोक है ब्रह्मा के तिथि सत्यलोक में ये सबसे ऊपर के लोग हो गया ना ब्रह्मा के तीसरे सत्य लोग सत्य लोग में चार प्रकार की जीवियातिया है कौन कौन अचा शुद्ध निवास सत्याग संी तथा संज्ञा संगीति संज्ञा संगीत है ना अच्युता शुद्ध निवास सत्याग और संज्ञा संगीत लग जाएगा संज्ञास संज्ञा संचार है आकृत भवन ने आका किसी भी प्रकार निवास स्थान न बनाने वाले भवन कर रहे निवास स्थान है ना किसी भी प्रकार निवास स्थान न बनाने वाले ऐसा अनिकेता जिसे शब्द गीता में आए है ना अभित माना अनिकेता यस्त जिसका कोई निश्चित अनिकेत नहीं।, नहीं है अनिश्चित स्थान नहीं है अपना कुछ भी नहीं जिसका तो किसी भी प्रकार का निवास स्थान ना बनाने वाले तो उनकी स्थिति कहाँ है क्या स्व प्रतिष्ठा अपने रूप में स्थित अपने अपने रूप में स्थित अपने स्वरूप में स्थित आत्मस्वरूप में स्थित होते योगी किसी भी प्रकार का निवास स्थान न बनाने वाले स्वप्रतिष्ठित मतलब अपने तो तो आत्मस्वरूप में स्थित हैं, और ऊपर ऊपर स्थिति वाले होते हैं ऊपर ऊपर स्थित होते हैं मतलब अच्छ के ऊपर स्थिति की आंतरिक स्थिति लेना है ऊपर ऊपर स्थिति वाले होते हैं जो अच्छुत नाम की देव जाती है उसके ऊपर स्थिति किसकी है शुद्ध निवास की और उसके ऊपर सत्या उसके ऊपर संज्ञास ये जो है साधना की स्थिति ऊपर ऊपर बताई गई है है ना साधना की ऊपर स्थिति किसी की कि साधना अधिक फिर किसी की औरत अधिक एक तरह से ऊपर ऊपर साधना के क्षेत्र में ऊपर ऊपर स्थित साधना के क्षेत्र में ऊपर ऊपर स्थित और प्रधान बचना कर प्रधान को बचने करने वाले यावत करते जिस सर्ग का होते हैं सर्ग पर्यंत ये महाकल्प समझ समझिए ना आप है नग पर्यंत आयु वाले होते हैं महाकल्प पर्यंत आयु वाले होते हैं तत्र अच के ध्यान मुखारहा तत्र उनमे प्रथम कौन है उनमे चारों में अच्युत उनमें से अच्युत नामक देवता वितरक अनुगत्य समाधि जन्म सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं आया था ना अचुतीय देवता विचर्कान अनुगत समाधि जन्म सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं शुद्ध निवास देवता विचारानुगत समाधि जन सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं सत्याग देवता आनंदानुगत समाधि जन्म सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं संज्ञा संगी न क्या अस्मिता मात्र ध्यान सुखा और संज्ञा संघी देवता अस्मिता अनुगत समाधि को प्राप्त करने वाले होते हैं त्रिलोक त्रोक मध्य प्रतिष्ठान थी वे, वे सभी भी वे भी त्रिलोक के मध्य में रहते हैं वे भी त्रिलोकी के मध्य में रहते हैं इसका मतलब है ब्रह्मांड के बाहर इनकी स्थिति तो लक और लक गुरु नानक ने कहा ना तो एक ब्रह्मांड में एक आकाश हो गया अनेक ब्रह्मांडों में अनेक आकाश हो गया लाखों ब्रह्मांड में लाखों आकाश लखनऊ इसी कर उनसे नाराज हो गए थे ये कैसे बोल दिया जो एक आता फिर इस पता ले लखों कैसे हो गयी बाद में उनको समझ में आया कि साधना की स्थिति सबकी अलग अलग है सबका ज्ञान अलग अलग है जिसकी उन्नत साधना है ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ज्यादा उन की बात बोल रही हमारा अभी संकीर्ण दृष्टिकोण लोगों ने समझा अब देखना ते ऐसे सप्तलो का सर्वे का, सर्वे प्रदचित लोग सर्वे एव ब्रह्म लोका वे ये सर, वे ये सभी सात लोग वे ये सात लोग पूर्वो का क्या है पूर्व में कहे गए ये सात लोग हैं पूर्व में कहे गए ये सात लोग हैं सर्वे ये सभी ब्रह्मा के लोग ही हैं ये सभी क्योंकि ब्रह्मा सभी लोगों में प्राणी को उत्पन्न करते हैं सामान्यता सातों को ब्रह्मा के लोग कह दिया पहले अलग अलग बताया ना भूलोक बताया, बताया फिर अंतरिक्ष लोग भुआ बताया फिर महेंद्र का लोग बताया तीन और उसके ऊपर दो प्रजापति के लोग बताए और तीन ब्रह्मा के लोग बताए है और सामान्यता सबको ब्रह्मा के लोग यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि सभी लोगों में ब्रह्मा क्या करते हैं प्राणियों की सृष्टि करते हैं ब्रह्मांड की रचना तो स्वयं परमात्मा करते हैं तो ब्रह्मांड की रचना परमात्मा करके और ब्रह्मा को बना देते हैं फिर ब्रह्मा आगे की सृष्टि करते हैं ऐसा और देखेंगे विधेय प्रकृति लया कुमोक्ष प्रकृति ले की बात पहले आई थी साधक की साधना करते करते कुछ ऐसे हैं जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है और उन और उनके कोई ऐसे कर्म नहीं होते हैं कि उनका शीघ्र संसाधन जन्म हो जाए तब साधना खूब की है पर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ विवेक साधी नहीं हुई कि तुम विदय स्थिति को प्राप्त कर लिए फिर प्रकृति लय स्थिति को प्राप्त कर लिए उनका शीघ्र जन्म नहीं होता है तो वो कहते हैं विदेय और प्रकृति तो मोक्ष जैसी स्थिति में रहते हैं कैसी स्थिति में मोक्ष मोक्ष जैसी स्थिति अर्थ करना मोक्ष नहीं है उनको विवेक विवेख्या नहीं है कि की विदे तथा प्रकृति ले नामक साधक विदे तथा प्रकृति ले नामक साधक मोक्ष जैसी स्थिति में रहते हैं व्याख्याकारों ने मोक्ष जैसी स्थिति में रहते हैं अर्थ किया न लोक मध्यता किसी लोक के मध्य में विद्यमान नहीं है लोक के मध्य में विद्यमान तब माने जाएंगे की जब वो शरीर इंद्री बोली रहती हूँ जब उनकी शरीर इंद्री हो तो किस लोग में है यह कहा जाएगा और जब तक तो शरीर इंद्री नहीं है तब तक लोग में स्थिति नहीं गई जाएगी तो इसका तो ये लोग मतलब लोगों लोगों में जो भी शरीर इंद्री हाँ वो तो है जब साधना कर रहे हैं ना जब समाधि जन सुख ले रहे हैं तो वो तो है समाधि में तो अंतरकरण को उन्होंने लगा रखा है ना सर हाँ। सारी है पुरान शरीफ में भी आया है सप्तम लोक में जो वह बैठा है उसके, तो उसके सुवर्ण के समान उसपे समान वस्त रहे वो सब क्या है कि की थोड़ा कटक ज्यादा है विचार नहीं करते है पुरान शरीफ में सब बताया सप्तम लोक में वर्णन उसमें आया है देवताओं का स्वरूप वगैरह सब बताया गया है अभी देखेंगे आगे एक योगी नाम साक्षात कर्तव्यम सूर्य द्वारे संयम कर सूर्य के द्वार में संयम करके योगी नाम एसत साक्षात्तव्यम योगियों को इसका साक्षात्कार करना, करना, करना, करना चाहिए साक्षात्कार करना चाहिए मतलब प्रत्यक्ष करना चाहिए सूर्य के द्वार सूर्य द्वार में संयम करके योगी नाम एक योगियों को इसका साक्षात्कार करना चाहिए किसका सातों लोगों का साक्षात्कार करना चाहिए देखना चाहिए अब देखिए सूर्य द्वार जो है ना का जो इसमें सूत्र में आया है सूर्य संयम करने से लोगों का ज्ञान होता है सूर्य तो व्यास में क्या किया है सूर्य द्वारा तो सूर्य द्वार का द्वार का मतलब होता है अग्रभाग जो सूर्य का अग्रभाग जो दिखाई दे रहा है ना सूर्य का जो अग्रभाग दृष्टिगोचर हो रहा है ये लेना है और योग सूत्र पर एक व्याख्या है महाराज भोज देव की भोज राजा बहुत बड़े विद्वान थे योग सूत्र पर वृत्ति लीजिए बहुत अच्छी वृत्ति है तो वो भी जो है ना सूर्य द्वार का अर्थ करते हैं कि प्रकाश में सूर्य ये भी दिखाई देता है नहीं नहीं सूर्य द्वार का नहीं सूत्र में जो सूर्य संमान है ना सूर्य में आए हुए सूर्य शब्द का करते हैं प्रकाशमान सूर्य तो प्रकाशमान सूर्य में संयम करना ऐसा भोज कहते हैं और तीनों ने, ने क्या किया व्यास व्यास महाराज ने क्या किया सूर्य का क्या कर दिया सूर्य द्वार भोज ने तो सूत्र में आया वह सूर्य पद सूर्य किया है और व्यास जी ने क्या किया सूर्य द्वार तो सूर्य द्वार का जो है योग वार्षिक जो विज्ञान भिक्षु की व्याख्या है तो वो तो यही अर्थ करते हैं क्या सूर्य द्वार का मतलब है सूर्य का द्वार मतलब बंद्रभाग तो जो दृष्टि गोचर हो रहा है तब तो कोई विरोध एक ही जैसी व्याख्या व्याख्यान हो गया ना ये और एक व्याख्याकार हाँ और ये वाचस्पति करते हैं सुसुमना नाडी वाचस्पति क्या करते हैं सुसुमना नाडी लेकिन उचित तो नहीं है क्योंकि आगे जो चंद्रे आ गया है चंद्रे संयम आगे आएगा चंद्रमा में संयम करने से तो वहां कोई नाडी भरा कर और पहले भी जितने जो है संयम के स्थान है सभी बाहर बताए गए है इसके पहले संयम के स्थान हस्ती आदि के बल में संयम करना हाथी के बल तो बाहर वस्तु है हाथी के बल में संयम करना आगे चंद्रमा में संयम करना आएगा फिर में संयम करना आएगा सब बाहर का ही आएगा अच्छा क्या करते हैं सुषुम्ना नाटी उसका आधार कुछ ऐसा है जैसे कि गीता में क्या आया है उत्तरायण किस तरह आया है उत्तरायण दक्षिण धूमयान और वो है ना धूमयान उच्चार्य धूमयान का वर्णन है अग्नि ज्योति रहा हाँ अग्नि ज्योति तो अग्नि ज्योति अग्नि ज्योति कृष्णा तो है ना कि, मार कि कोई नाड़ी नाड़ी जो जो शरीर के अंदर जो नाड़ी है ना अर्चिला उसके साथ भी सूर्य की किरण का संबंध है इसलिए वाचस्पति ने सुसुन्ना नाडी अर्ज कर लिया सूर्य की किरण का तो संबंध अर्जग्य होता नाडी के साथ संबंध करके ऐसा मान लिया है वाचस्पति ने चलिए देखेंगे ऐसा और भाष्पति व्याख्याकार अच्छा ने भी सुना द्वार ही लिया है क्योंकि वहाँ भी सूर्य उसका सूर्य का संबंध है पूर्वापन प्रसन्न को देखते हुए प्रकाश मानसूर अच्छा लगता है अवयोगियों का विषय है जैसा जैसी अनुति होकर साधना करनी चाहिए और तो देवशास्त्र पढ़ने से भी यही लगता है की ज्यादा पहले के लोगों का जोर साधन पर था आजकल साधना पर कोई जोर ही नहीं है पूरा सभी में जोर है कभी कोई फिल नहीं मिलता है लोग बोलते हैं बड़े भारी महाराज हैं ये करोड़ों वर्गो रुपया इनके भगत लोग दे रहे हैं सब ये संतान है अनुभव करके दिखा दोगे को जूटियाँ तो मिलता है उनका पैसा लेना उनका है वो तो, तो कमा कर खाते अपने लोग आराम कर रहे हैं अब देखेंगे हो गया जब आगे सूत्र कौन सा आएगा पच्चाईस देखो चंद्रे सारा व्यूह ज्ञानमे तारा ज्ञानम है ना तो चंद्रे सारा व्यूह ज्ञानम यहाँ भी चंद्र जो है बाहर का ही भेद आ रहे हैं ना आगे ध्रुव आएगा नाभि चक्र आएगा और ये सब के आएंगे बाहर की जाएंगे तो चंद्रमा में संयम करने से जो चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है ना चंद्रमा में संयम करने से सारा व्यू का ज्ञान होता है मतलब तारा समूह का ज्ञान होता है यहाँ व्यू का समूह सारे ना के समूहों का ज्ञान हो जाता है तो चंद्रमा में या में संयम करता है बहुत तो करने से तारा तारक तारे तारों के समूह का ज्ञान होता है चंद्रे संयम कृत्वा चंद्रमा में संयम करने से तारा के समूह का ज्ञान इस चंद्रमा में संयम करके सारा के समूह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए यार, जानना चाहिए चंद्रमा में संयम करने पर सारा समूह को जानना चाहिए आगे देखेंगे ध्रुवे ज्ञानमान सब बाहर के ही भेज आ रहे हैं ना वो स्कूल का भी वही ठीक करते हैं। बहुत अच्छी भी है भोजदेव की ध्रुवे भोज तो राजा से प्रसिद्ध है ना भोज राजा उनकी भी अच्छा है लोग तो यहाँ देखेंगे ध्रुवे संयमाद से, की अनुवृत्ति ऊपर से ले आएंगे अनुवृत्ति कहा से आएगी सूर्य संयमाद हाँ की ध्रुव में संयम करने से धूतारा है ना धूतारा में संयम करने से तदगति ज्ञानम तद शब्द से जो है ना पूर्व में क्या लिया था तारा प्यु ज्ञानम आया था ना तो पूर्व में से सारा की का अनुकर्षण किया गया है तदगर कि ध्रुव में संयम करने से तारा की गति का ज्ञान होता है तारों की गति का ध्रुव दु, की गति है क्या सर पर, पर पूर्व का परामर्श होता है पर ध्रुव का ग्रहण होगा था सबसे ध्रुव की गति नहीं ध्रुव स्थिर तो, इस तो इसका अर्थ हो गया की ध्रुवे संयमार ध्रुव तारा में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है कि तारा जो है ना एक घंटे में कितनी दूर चलता है एक सेकंड में कितनी दूर चलता है कितने दिन में कौन तारा किसकी परिक्रमा करता है इसे ज्ञान होता है अब पहले तो ऐसे आधुनिक उपकरण नहीं थे लेकिन पहले के खगोलियों ने सब ठीक फिर लिख दिया है आजकल लोग प्रयोग करके देखते हैं गुण जन्म है ना जो अभी ग्रहण वगैरह सब तो कैसे पड़ता है सब तो पहले से मालूम है लोगों को कैसे कैसे व्यवस्था कर रखी है सब योगियों का ही काम है आयुर्वेद में लिखा है भागवत में देखो गर्भ की स्थिति कैसे कैसे लिखी है आयुर्वेद में लिखी है अब डॉक्टर अनुसंधान करके बताते हैं ठीक है तो कुछ मशीने नहीं थी तो सब योगी होते थे लोग पहले साधक होते थे अब देखना ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है भक्त में त्रुवे संयम तथा समूह के ज्ञान के हाँ तारा समूह के ज्ञान के पश्चात ध्रुव तारा में संयम करके तारों की गति को जानना चाहिए तारों की गति को जानना चाहिए अब देखिए ऐसी स्थिति में कोई पहुंच जाए उसको भी संसार के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी वो बहुत अच्छे रहते हैं जानियात उर्द विमानो ऊर्द विमान कर रहे ऊर्दलोक में स्थित विमान उर्धलोक में स्थित विमान देखना लोक में स्थित सूर्य आदि देवताओं के विमान मतलब सूर्य भगवान गरथ है चंद्रमा गरथ है शनि का रथ है शुक्र का भूम का जितने ग्रह है ना सबके अपने अपने रथ है सबके अपने अपने वाहन है ऊर्ज लोक में स्थित देवताओं के विमानों में संयम करके ऊर्ज लोक में स्थित देवताओं के वाहनों में संयम करके कृषि है ना संयम किया हुआ योगी कृपा संयम किया है संयम जिसने ऊर्ज लोक में स्थित देवताओं के वाहनों में संयम किया हुआ योगी उनको जानता है उनको जान उनको जाने उन लोकों में स्थित देवताओं के वाहनों में संयम करके उनको जानना चाहिए उन वाहनों को जानना चाहिए उनक, उनको जानना चाहिए मतलब उनकी गति को जानना चाहिए तो वे सब उनको जानना चाहिए उनकी गति को भी जानना चाहिए ऐसा अयोध्य वह शुद्ध काफी ग्रमण करता है शास्त्रों में आता है और देखेंगे आगे ना चक्रे व्यू का व्यूह ज्ञानम का नाभ चक्रे संयमार नाव चक्र में संयम करने से काय व्यू का ध्यान होता है सत्तावे सूत्र में व्यू शब्द आया था समूह अर्थ में और यहाँ व्यू शब्द है आग, मतलब संस्थान अर्थ में शरीर की आकृति मतलब शरीर के नाड़ी संस्थान का ज्ञान होता है ऐसा शरीर की संरचना ले लेना व्यू करते आकृति शरीर की संरचना का ज्ञान होता है कर हो संरचना नाल चक्र में संयम करने से शरीर की संरचना का ज्ञान होता है शरीर की संरचना का ज्ञान होगा मतलब क्या है कि शरीर में वात, पित्त, कफ ये सब होते हैं तो कौन सा दोष अधिक है कौन सा कम है पता चल जाएगा तो उसके अनुसार उसका शुरू क्या चलेगा पूरा पता चल जाएगा और पता चलेगा हमारा यकित कैसा है हृदय कैसा है और नृत्य कैसा है जठर कैसा है ऐसा प्रत्येक का पता चल जाएगा सबका ऐसा तो ठीक कर लेगा सबको और तो शरीर की संरचना का ज्ञान होता है ऐसा नाभ चक्र संयम कृष्वा नाव चक्र में संयम करके योगी काय व्यूहम काय कायम व्यूहम करते हैं शरीर की रचना शरीर की रचना को बीजानियात है ना शरीर की रचना या शरीर के अवयोगों की रचना व्यक्त कर सकते हैं नारी चक्र में संयम करके योगी शरीर की अवयवों की रचना को जाने शरीर की अवयवों की रचना को जाने को जाने अब देखना कहते हैं, हैं शरीर में वात पित्तमा नियो दोष आसन थी शरीर में वात पित्त और श्रेष्ठमाषमा कहते हैं कफ को वात पित्त और कप ये तीन दोष होते हैं ध्यान देना विषम मात्रा में होने पर ही ये दोष कही हैं तम मात्रा में रहने पर दोष संज्ञाई है विषम होने पर शरीर स्वस्थ रहता है और विषम होने पर रुग्ण हो जाता है तो ये शरीर में रोगों का कारण है इनका दो वैषम में वास्तविक तौर का विषम ही रोगों का कारण है इनका समुद्र रहे तो रोग नहीं आएगा शरीर में अभी तभी दवा की प्रकृति भी पता हो और रोगी के शरीर की भी प्रकृति पता हो तब सही चिकित्सा होती है आजकल के लोग तो दवा की प्रकृति ही नहीं जानते हैं ये बुखार की दवा है दवा ये गर्म रहेगी ठंडी है बात करेगी क्या करेगी कुछ पता नहीं उन्होंने दवा की प्रकृति नहीं जानती दवा की प्रकृति के साथ साथ रोगी के शरीर की प्रकृति जानना चाहिए उसकी कैसी है तब दवा ठीक ठीक ठीक काम करती है अब आयुर्वेद में तो सम रहने पर धातु भी कह दिया चीनों को शरीर को धारण करते हैं सम रहने पर धातु भी कह दिया धारण करते हैं विषम होने पर दोस्त कह दिया विषम होने पर दोस्त है और शरीर के साथ धातु प्रसिद्ध है उनका भी ज्ञान हो जाता है दाट दाट में है ना तो बाहर जो चर में है लोहित मतलब रक्त रखते अंदर क्या है लोहिक है लोहित के अंदर क्या है, लोगी है।, लोगी के अंदर क्या है मांस है मांस के अंदर क्या है स्नायु स्नायु भी अंदर क्या है अस्थि अस्थि के अंदर है मच्छा ये पशुओं की अस्थि को आजकल जो है ना पीस करके और उसी से वही मच्छा निकाल करके और उसमे क्या है मिला करके देसी घी तैयार हो रहा है देसी घी इसी तरह बन है बाजार वाला काम चल रहा है उसे चिकनापन होता है अंग्रेजी डॉक्टरों का और मज्जा का कहना है घी का नाम पशु कहीं है, तो तो तो है कहीं है नहीं देश में दूध घी की कमी नहीं है चाहे जितना खरीद लीजिए चाहे जितना दूध खरीद लीजिए तो मिल जाएगा मज्जा चल रही है मांस स्नायु अस्थि और मज्जा और सबसे उत्तर धातु क्या है शुक्र ये भी पूरे शरीर में व्यक्त रहता है पूरे और शुक्र ये कितनी धातु है सात आयुर्वेद में और इस पाठ में इतना अंतर है आयुर्वेद में त्वक के स्थान पर हस प्रथम धातु क्या है रस कहा गया है भोजन करने पर उसका जो परिपाक होता है तो प्रथम परिपाक होता है रस भोजनगा तो जो जो इस फूल भाग है वो मलमूत्र हो जाएगा और सूक्ष्म भाग क्या बनेगा रस रस का परिपाक होकर के रक्त रक्त का परिपाक होकर के फिर मांस उसका ऐसा ऐसा उत्तर बनता है और ये रसों को हल्क की जाए पूर्वम पूर्वम ऐसा इनमें पहले पहले वाला बाहरी है इनमें इनमें पहले पहले मज्जा की अपेक्षा और स्नायु उसकी अपेक्षा मांस उसकी अपेक्षा लोही उसकी अपेक्षा बकरमे पूर्व -पूर वाला बाहर बाह है इतना विन्यासाह इस प्रकार शरीर की स्थिति है स्थिति ऐसी दो प्रकार का शुक्र बताया गया है एक तो शरीर को धारण करने वाला एक संतान उत्पत्ति करने वाला दो गोते हैं शुक्र की बहुत लोग जो है ना संतान को उत्पन्न नहीं करवाते है लेकिन सभी धर्म रहता है न शुक्र काम शरीर को धारण करना भी कहा गया वो तो तो उत्तम उत्तर धातु शरीर को धारण करना हो लोग दो का से से और संयेगा अवयों की स्थिति है आगे देखेंगे कंटकों के शुक्ति का आसानिवृत्ति यहाँ संयम आप आएगी कंठ से कंठकूप में संयम करने से छुदा और सिपाशा की निवृत्ति होती है है ना कंठ कंठकूप में संयम करने से क्षुदा और सिवृति होती है अब कंठ कंठकूप को भाष्यकार समझा रहे हैं जीवया अधस्ता के नीचे क्या अधिक जीववा के नीचे क्या तंतु दिखाई देता है तंतु देख जाए जुआ के नीचे संतु है तत्व अधिक कंठा और संतु के नीचे कंठ है है या। कंठ है और और कंठ के तत्व अधिक मतलब एक क्षेत्र जैसा और कंठ के नीचे, है। कंठ नीचे क्या है कूप कंठ के निचला भाग तत्व संयम आप संयम करने से शुदा और पिता पीड़ित नहीं करती है और पिपाशा पीड़ित नहीं करते हैं पीड़ित नहीं करते मतलब और पिपाशा से कोई परेशानी नहीं होती है भोजराज लिखते हैं कि छुदा और पिपाशा नहीं लगती है ये तो ठीक है लेकिन खाए पिये बिना शरीर की कोई हानि नहीं है उसकी है ना भूख प्यास ना लगना और कमजोर हो जाना ऐसा भी हो सकता है ना तो भूख प्यास लगेगी शरीर कोई कमजोर नहीं होगा कोई कमजोर नहीं होगा भूख उन्नति करनी है तो ऐसा ऐसा साधन प्राप्त कर लिया अच्छी बात है ना इसके लिए सब्जी खुला नहीं करनी पड़ती है अच्छा इसके लिए चुरा पिता है पीड़ित नहीं करते हैं लेकिन में जो योगी पहुंच जाते हैं वो हम लोगों के बीच में नहीं आते हैं तो वो अदृश्य देते हैं बीच जैसे सुना मैंने कोई महात्मा है वो सासु जी बता रहे हैं मैं नहीं रखते और भी पिछले साल तो अखबारों में आया था एक गुजरात का एक योगी है शायद साल से या कितने साल से ना कुछ खाया ना कुछ किया है उसकी तो नाता कंपनी के वैज्ञानिकों ने पूरी परीक्षा कर ली पूरा पूरा मशीन कर कर जो जांच लिया, तो कुछ खाते भी नहीं बस उन कर कर कर करने के लिए पानी उनको नप देते थे और थोकने के बाद फिर नी कितना पैंसठ साल से कुछ खाया पिया नहीं है डॉक्टर बोलेंगे अब जो है मूत्र बनता है अब आपका पचास मूत्र हो गया अब आपका सौ जमजलिकों को वो पता नहीं चल सका नहीं रहा है बासठ साल से कुछ खाया नहीं कुछ किया नहीं, नहीं अभी भी है और पूरे वो उसको जांच पूरी दुनिया के जो है ना चिकित्सकों ने वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण किया अहमदाबाद में पंद्रह दिन उनको रखा नीचे की मंजिल में रखा सात मंजिल का हॉस्पिटल था पंद्रह दिन उनको रखा और जब उनको डिस्चार्ज हुए तो दौड़कर सातवीं दौड़ करती है और इसके बिना उनके शरीर की कोई हानि नहीं होती है नहीं खाने दिये तो भी अभी मत रहेंगे अब देखेंगे अगे पूर्व नाट्याम स्थिर पूर्व नाट्य में संयम करने से स्थिरता आती है स्थिरता तो अनेक स्थानों पर योग सूत्र में कही गई है ना यहाँ मन की स्थिरता नहीं लेना है बल्कि यहाँ पर क्या शरीर की स्थिरता लेनी है शरीर की स्थिरता मतलब जैसे अंगज ने रावण की सभा में पैर अपना रख दिया मुझे उठा लो स्थिरता को दूर उठा के दिखा दे कितने लोग जो है ना सैकड़ों लोग मिल मिल कर मिलकर उठाते रहे तो कोई नहीं लगा उसका ऐसी पूरी दुनिया नहीं मिला पाएगी उसको भी नहीं उठा सकती ये स्थिरता लेना है यहाँ पर ऐसा तो कूड़ मिला में संयम करने से आती है ये उपाध पाठ है ये कंठ कूट के नीचे अदा है ना कंठकूप के नीचे उर् स्थान में कंठकूप के नीचे हृदय में कूर्मा नाटी है hmm? है न कंठकूप के नीचे हृदय कहा कंठकूप के नीचे हृदय में कूर्म के आकार की नाटी है है ना तस्यां नश्याम सिने संयम किया हुआ योगी किसने कूर्माकार नाटी में उस नाटी में संयम करने वाला योगी स्थिर कलम लगते स्थिरता को प्राप्त करता है स्थिरता को प्राप्त करता है सर्प अथवा स्थिरता सर्व जिस समय दिल में मुँह डालने घुसने के लिए उस समय तो कितना भी बलवान व्यक्ति उसको खींचना चाहे खींच नहीं सकता ऐसा स्थिर इस हो जाएगा नीचे चलते हुए नहीं जब अंदर दिल में मुँह डालेगा घुसने के लिए कितना भी बलवान व्यक्ति पूछ करके नीचे खीच नहीं पाएगा ऐसा स्थिर इस होना चाहे और गोधा एक ऐसी होती है तो उसको दीवार इसे चिपका दो चिपकी रहेगी तो ऐसा चोर लोग उसका प्रयोग करते थे पहले चोर उसको जो है ना रस्सी में बांध के ले जाएंगे ऊंची ऊंची दीवारों को फेंक देंगे और उसके साथ ही चढ़ जाएंगे और राजा लोग भी पहले रखते थे जब शत्रु के यहाँ आक्रमण करना होता था किसी किले पर चढ़ाई करनी होती थी तो मजबूत मजबूत रस्सी में बांधकर किले पर फेंक देते थे पूरी सीनत टूट जाती थी मुश्किल उसके साथ ही चढ़ जाती थी ऐसा बुधाइक होता है अचल होता है स्थिर होता है वैसे ही वैसे ही जो है ना ये गोडा गोडा के समान इससे हो जाता है अब चाहे तो फिर उसको कोई हटा नहीं सकता बैठ गया तो उठा लो, लो नहीं हटेगा ऐसा तो अब ये जो बता कौर तो तो तो प्रसन्नता एक बात मैं बताई देता हूँ जो तो ये लोगों की स्थिति आई है ना एक करनाल में एक रहते हैं वो एक सरदार जी है अच्छा जीवन है वेदांत के विद्वान है संयमी पुरुष हैं अच्छे है तो वो एक बार शायद हम समझते हैं दस साल से ज्यादा ही हो गया होगा दस वर्ष हो गया होगा वो एक बार अब उधर करनाल में कुटिया के सत्संग से घर गए और तो घर में जा कर के उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो पत्नी चाय बना रही थी उन्हें ले चाय लेना नहीं है अब ऐसे ही और उसने देखा पत्नी ने कि ये बिल्कुल प्राण वियोग होने वाला है और वो ये ध्यान नहीं रहा कि हम डॉक्टर को बुलाएं और वो दरबार साफ़ी अल्लाह अद्लास करने बैठ गई अर में बैठ गई उनकी पत्नी अब वो फिर ये उनके फिर अंतिम संस्कार की भी तैयारियां हो गई कि काल अंतिम संस्कार करना ऐसा सब लोगों ने कर लिया रात में अब बाद में क्या हुआ ना जो जीवित है अभी जीवित है व्यक्ति ऐसे जीवित है वो व्यक्ति तो या शीसर कैसे हुआ बोले तो हमको इतना पता है कि जब हमने कहा चाय नहीं पीना है तो ऐसा थोड़ा शरीर हुआ हुआ इसके बाद कहते दो सत्पुरुष दिखाई दिए उनकी भाषा है बन कमी हो गई और वो बोले चलो चल दिए उनके साथ में चल दिए अब कहते हैं ऐसे है, लोग तो जहाँ ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगे हुए हैं और एक से एक सत्पुरुष वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े महापुरुष और सबके जो है ना बहुत ऐसे गोल्डन स्वर्णिंग सोने सु, के समान चमचीले बाल लोगों के हैं और सबके प्रकाश निकल रहा है उनके केसों से उनके आभूषणों से वस्त्रों से कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठा है कोई तो नीचे सिंहासन पर बैठा है बहुत अच्छा लग रहा है और जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा बेराम इसके जीवन में है दूसरे लोग तो केवल बात करते हैं वो बहुत अच्छे हैं।, हैं। अच्छी गई है अच्छा लोगों की पेशी हो रही थी इनकी भी पेशी हुई तो इनकी भी पेशी हुई।, तो हुई तो उनका भी जो है ना क्या किया जाए पूछा जो लोग बैठते हैं हिसाब करने का इनका क्या किया जाए एक आवाज आती है नरक नहीं है ये बोलता है की बही दोबारा देखो बही महाराज बही देखी जाए हमने तो पूरे जीवन संतों पसंद किया है अरे तो महाराज बही दोबारा देखो हमने तो पूरे जीवन संतों पसंद किया रट लगा दिया कि हमने संतों पसंद किया पूरे जीवन उस पर महाराज बैठे थे वो बोले देखो तो दोबारा वही देखी गई तो कहा गया ये जनरल सिंह मार्गल टाउन वाले को हमने लाने को कहा था करनाल से और तुमने तो रेलवे स्टेशन वाले को सुन ले गया ले जाओ <laughs> पिता का नाम भी बोला दोनों के पिता का नाम एक था पुत्र का नाम एक था सब धोखा हो जाता है एक ही ग्राम हो और पिता पुत्र का नाम मिलता हो, सब धोखा हो जाता है उन लोगों को क्यों आकार से सीधे फूटते हैं ले ओ, ओ, ओ, ओ। ऐसा कई जगह हो गया ऐसा जल्दी लेके जाओ और ये बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बोल दिया क्योंकि बोला इतनी अच्छी जगह कहाँ मिलती है तो हुआ क्या सब इनको सब भानाया कि इनकी पत्नी और पुत्र सभी को भिला तो अब लेकिन देखो जीवित तो हो गया लेकिन दो महीने तक कोई चेहरा नहीं पहचान पड़ा होगा सरदार है अच्छा सरदारों को रूप में अच्छा होता ही है नहीं। नहीं। नहीं और भगवान का निकाला होगा तो गया हाँ मेरे जुड़ पाएंगे लोगों की सब बातें सही रहने आपको बता रहा हूँ कोई छोटी बातें नहीं है वो व्यक्ति अभी जीवित वो चकूटी के साथ अच्छा साधारण व्यक्त है या हम लोगों के बीच में ऐसा कोई नहीं होगा ये कहना कोई परम सत्य सम्बान नहीं हैं बहुत सब सही है था था। तो लेकिन वो संसार से पूर्ण उपराम है उनका उपराम है उनके घर से पानी गिरता तो उनको तो कोई चिंता नहीं है अब लोग बोले बर... अब वो बुद्धिहाड़ी करके पेट भरता जबकि उसको गीता भी तैयार है गीता शंकर भाष्य भी हैं उपनिषद शंकर भाष्य पढ़ा है ब्रह्मपुत्र पढ़ा है परा है बढ़िया सूक्ष्म में भी वेतन करता है अनुभवी उसका है लेकिन वो उसका दिहाड़ी कमा करके रोटी खाता है दियाड़ी कमा करके और वो भी जब यदि तो, तो मतलब 10-15 दिन को खाने के लिए हो गया तो किस तब तक तो वो नहीं करेगा दिहाड़ी खत्म होने का फिर दिहाड़ी करेगा वो करता नहीं ऐसा संग्रह जीवन नहीं है बिल्कुल निश्चिंत होकर पड़ा रहेगा ये नहीं सोचेगा की अक्ल के लिए हम क्या करें घर में पानी गिर बरसात का कोई चिंता नहीं गाँव वाले बोले कुछ कर लो बोझ को कुछ मदद ले लो तो भाई हमारा भरोसा नहीं है लड़के पर विश्वास हो उधारा तो और नहीं होते हैं ज्ञान की बात करे ज्ञान ध्यान की और सब संसार में आसक्त रहे तो कुछ नहीं होता है ये अब घर में रहते ही उस साधुओं के बड़ा प्यार है कोई चिंता ही नहीं करता है सब परिवार है लेकिन सोचते ही नहीं है क्या समझा बैठा बैठा वो तो ऐसा भी करके मैंने उनको होता रहा है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है घर वाले पत्नी बोलेगी वो फोटो तो बैठेगा स्नान करो स्नान करूँगा भोजन तो भोजन नहीं मतलब नहीं करते हैं छोटे बच्चे देखिए कुछ नहीं बोलना चाहना घुसने से शुरू किस दिखा सब शास्त्रों में लिखी हुई सब बातें सही है देवी की देवताओं की सब सही है ओम भोजन का